बड़ी अजीब मनोदशाएं हैं उनका हमें पता भी नहीं होता एक मुसलमान मित्र मुझे मिलने आते थे दूसरों को नमस्कार करते देखते तो वो भी नमस्कार करते लेकिन मैं थोड़ा हैरान हुआ कि मुझे सदा ऐसा लगता है कि वो नमस्कार मेरी तरफ नहीं कर रहे उनका रुख ठीक मेरी तरफ ना होता तो मैंने उनसे एक दिन पूछा क्या आप झुकते तो जरूर हैं सिर भी झुकाते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ नहीं झुकता सिर कुछ दिशा अलग ही होती उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं काबा की तरफ सिर झुकाता वो मेरे पास भी आए हैं पर मेरे पास नहीं आ सकते अगर मैं भी काबा की दिशा में पड़ जाऊं तो मजबूरी तो उनका सिर झुक सकता है अगर मैं काबा की दिशा में नहीं पढ़ रहा हूं तो कठिनाई है वो तो सिर्फ काबा की तरफ झुक सकते हैं लोभ के कारण परमात्मा की भी दिशा हो जाती सीमा हो जाती रंग ढंग रूप आकार हो जाता है नाम विशेषण हो जाता है पता ठिकाना हो जाता है प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं प्रेम झुकना जानता है दिशा नहीं जानता प्रार्थना धन्यवाद जानती है रूप आकार नहीं जानती निराकार जानती है फरीद कहते हैं जहां लोभ है वहां प्रेम कहां लोभ होगा तो प्रेम वहां झूठा होगा दो में से एक ही सच हो सकता है दोनों साथ साथ सच नहीं हो सकते टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा और ये लोभ के छप्पर के नीचे बैठा है और रो रहा है और परेशान हो रहा है टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में आखिर तू कितने दिन गुजारेगा अब जाग अब छप्पर को ठीक ही कर ले ये लोभ के छेद समाप्त कर अब प्रेम के छप्पर के नीचे हो जाए प्रेम का छप्पर ही छप्पर है वही शरण है उसके नीचे ही साया है और सुरक्षा है इसे थोड़ा समझो जब भी तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है एक सुरक्षा का भाव होता है जब भी तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं होता एक असुरक्षा की बेचैनी होती इनसिक्योरिटी असुरक्षा का अनुभव ही तब होता है जब तुम प्रेम में नहीं होते जब तुम प्रेम में होते हो तब जैसे परमात्मा का वर धस्त तुम्हारे ऊपर होता है साधारण जीवन का प्रेम भी एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष का प्रेम एक मित्र का प्रेम वो भी तुम्हें सुरक्षित कर देते प्रेम इतना बड़ा वरदान है कि उसके नीचे तुम पाते हो कि अब कोई मृत्यु नहीं है तुम मरने को भी राजी हो सकते हो जानते हुए कि अब कोई मृत्यु नहीं तुम खतरे में जा सकते हो आग में उतर सकते हो जानते हुए कि अब तुम्हें कोई जला नहीं सकता प्रेम तुम्हें अमृत्व का बोध देता है वो सुरक्षा है और जिस आदमी के जीवन में प्रेम ना होगा वो सदा असुरक्षित और घबराया हुआ और डरा हुआ और बेचैन और सदा भयभीत उसे सब तरफ खतरा है क्योंकि उसे सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता अमृत की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा फरीदा जंगल जंगल किया भबई बणी कंडा मोड़े फरीद कहते हैं सांखों और कांटों को तोड़ता हुआ तू एक जंगल से दूसरे जंगलों में भटकता फिरता रब तो तेरे हृदय में बस रहा है परमात्मा तो तेरे भीतर से फिर जंगल में उसे क्यों ढूंढ रहा है बसी रबु हियालिए जंगल किया ढूंढे जिसे तू खोज रहा है वो तेरे भीतर है शाखाओं को काटता है कांटों में भटकता है खाई खड्डों में भटकता है दुख उठाता है गलत जगह खोज रहा है लोभ भटकाता है प्रेम पहुंचाता है लोभ भटकाता है क्योंकि लोभ दूसरे पर नजर है लोभ दूर का सपना है मृग मरीच का है दूर दिखाई पड़ती है मंजिल लोभ भटकाता है प्रेम पहुंचाता है क्योंकि प्रेम आंख बंद हो जाना है प्रेम में आदमी अपने भीतर डूब जाता है जब दो प्रेमी गहराई में मिलते हैं तो एक दूसरे में थोड़ी डूबते हैं। जब दो प्रेमी सच्ची गहराई में मिलते हैं तो अपने अपने में डूब जाते हैं इसी को वो एक दूसरे में डूबना कहते हैं। दो प्रेमी जब पास होते हैं, तो एक दूसरे के कारण इतने सुरक्षित हो जाते हैं, एक दूसरे पे सा बन जाते हैं, एक दूसरे को ढांक लेते हैं अपने अहोभाव आनंद भाव में एक दूसरे की मंगल कामना से भरे हुए उनके लिए मृत्यु विसर्जित हो जाती उस शांत मौन क्षण में अपने अपने में डूब जाते, प्रेम भीतर जो छिपा है उसका अनुभव देता है लोभ बाहर दौड़ाता है लोभ दौड़ प्रेम विश्राम है साखों कांटों को तोड़ता हुआ फरीद तू एक जंगल से दूसरे जंगल में क्यों भटकता फिरता है रब तो तेरे हृदय में बस रहा है फिर जंगल में उसे क्यों ढूंढ रहा है और कितने दिनों से ढूंढ रहे हो तुम ये कोई कथा नहीं है कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो कितने कांटे छिद गए गांव ही गांव हो गए तन प्राण सब चीथणों जैसे हो गए लेकिन तुम पागल की तरफ भटकते हो एक जंगल में नहीं पाते तो दूसरे जंगल में भटकते हो दूसरे जंगल में नहीं पाते तो तीसरे जंगल में भटकते हो एक लोभ में नहीं मिलता तो दूसरा लोभ एक पद पर नहीं मिलता तो दूसरे पद की आकांक्षा यहाँ नहीं मिलता तो वहां भाग रहे हो और एक जगह भर तुमने कभी नहीं खोजा कि तुम बैठ गए होते आंख बंद की होती थिर हुए होते जीवन की चेतना को शांत विश्राम में उतारा होता और अपने भीतर झांका होता खोजने वाले में छिपा है वह जिसकी खोज चल रही है इसलिए बाहर तुम उसे न पा सकोगे फरीद कहते हैं इन पतली जांघों और भिंडलियों से मैंने कितने ही मैदानों और पहाड़ों को पार किया परंतु आज फरीद के लिए अपना कूजा उठाना विमानों सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना हो गया है फरीद कहता है इन पतली जांघों और पिंडलियों को देखता हूं तो भरोसा नहीं आता कि मैंने कितने जंगल पहाड़ पार किए अपनी तरफ देखता हूं तो भरोसा नहीं आता कि कितने जन्मों से यात्रा चल रही है इतना कमजोर हूं इतनी लंबी यात्रा चल रही है फिर भी थका नहीं मालूम पड़ता है, फिर भी जागा नहीं तुम अगर अपने तरफ देखोगे तो तुम्हें हिंदुओं की इस धारणा पर विश्वास ही ना आएगा कि अनंत जन्म हुए तुम कहोगे कभी के थक गए होते कभी के गिर गए होते कभी का होश आ गया होता नहीं आया है वासना दुष्पुर है वासना की कला यही है उसका जादू यही है एक वासना गिरती नहीं कि दूसरी वासना के का श्रृंखला शुरू हो जाती एक वासना पूरी भी नहीं हो पाती कि दूसरी वासना के स्वप्न उठने शुरू हो जाते वो तुम्हें कभी मौका नहीं देती विश्राम का कि तुम सोच लो देख लो रुक के कि कुछ भी नहीं मिला अब बंद कर दें यह यात्रा इतना समय नहीं देती वासना वासना दौड़ाए रखती एक जगह से दूसरी जगह आंखें भटकती रहती और आंखों के भीतर छिपा है वह जिसकी तलाश चल रही है मंजिल तुम हो और तुम नासमझी से खोजी बन गए हो भीतर जाने की बात ही भूल गई है बाहर जाना ही याद रहा है इन पतली जांघों और बिंडलियों से मैंने कितने मैदानों और पहाड़ों को पार किया परंतु आज फरीद के लिए अपना कूजा उठाना विमानों सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना हो गया लेकिन अब हताशा आ गई इस संसार में कुछ भी सार नहीं है ये पूरी दौड़ व्यर्थ मालूम होती चित्त उदास है इसी को वैराग्य कहा है संसार से हो वैराग्य तो ही परमात्मा से राग पैदा होता है बाहर से हो वैराग्य तो भीतर की धुन सुनाई पड़ती है बाजार से मन उबे तो घर आना होता है दूसरे से वासना टूटे तो आत्मा से नाता जुड़ता है आंखें बाहर के दृश्य देखने से थक जाएं, तो बंद होती और भीतर के दर्शन शुरू होते आज अपना कूजा उठाना भी मुश्किल हो गया सैकड़ों कोस की मंजिल तय करना मालूम होता है अब चलने की कोई इच्छा न रही इसी अवस्था में बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए चलने की कोई इच्छा ना रही चल चल के देख लिया व्यर्थ पाया सब दिशाएं खोज ली कहीं कोई कहीं कोई इशार न मिला दस दिशाएं सब में दौड़ लिया अब ग्यारहवीं दिशा शुरू होती आदमी आंख बंद कर लेता है शरीर शून्य हो जाता है अब भीतर उतरता है अपने ही कुए में अपनी ही चेतना की अतल गहराई में फरीद कहते हैं रातें लंबी हो गईं, पसलियों में हुक उठ रही है दर्द से करवटें बदलनी पड़ रही हैं, धिकार है, है उनके जीने का जो वीरानी आस में जी रहे हैं फरीद कहते हैं मैं थक गया टूट गया रातें लंबी हो गई अंधेरा अब काटे नहीं कटता मालूम पड़ता है एक एक क्षण दूभर है। कभी तुमने ख्याल किया समय की सापेक्षता का रिलेटिविटी का अगर तुम प्रसन्न हो समय जल्दी कट जाता है अगर तुम उदास हो समय लंबा हो जाता है। समय घड़ी में थोड़ी चलता है समय तुम्हारे मन में चलता है आइंस्टीन ने जब पहली दफा सापेक्षता के सिद्धांत का विज्ञान के जगत में प्रवेश किया है तो उससे जगह जगह सवाल पूछे जाते थे कि सापेक्षता रिलेटिविटी क्या अब वो इतना कठिन सिद्धांत है कि कहते हैं बारह आदमी ही पृथ्वी पर थे जो उसे ठीक से समझते थे इसलिए आम आदमी को तो समझाना असंभव निश्चित ही जटिल है और जटिल ही नहीं है करीब करीब असंभव है क्योंकि उसके भीतर ऐसे विरोधाभास हैं कि उन विरोधाभासों को पकड़ने के लिए बड़ी धार्मिक रहस्यवादी बुद्धि चाहिए बड़ी काव्य की ऊंची उड़ान चाहिए अगर तुम्हारा तर्क मजबूत है तो तुम ना समझ पाओगे जैसे उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने कहा कि इस समय कोई थिर वस्तु नहीं है और समय सभी के लिए समान नहीं प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग अलग है क्योंकि समय तुम्हारे मन की अवस्था पर निर्भर है हम तो जानते हैं कि भी साढ़े नौ बजे तो सबके लिए साढ़े नौ बजे है आइंस्टीन कहता है नहीं यहां भी जो मेरी बात को समझ रहे हैं जिनको मेरी बात से धुन बंध गई है जिन्हें मेरा गीत पकड़ में आ रहा है जो मेरे साथ बह रहे हैं उनके लिए समय जल्दी बीत जाएगा डेढ़ घंटा कहाँ चले गए उन्हें पता ना चलेगा लेकिन कोई आ गया है पुलिस का जासूस समझो वो भी बैठा है उसको भी मैं देख रहा हूं वो बड़ा बेचैन है उसकी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा उसकी कुछ समझ में नहीं आता उसकी घबराहट है कब खत्म हो कि वो भागे यहां से ये उसकी बुद्धि के पार है उसके लिए डेढ़ घंटा डेढ़ साल जैसा लगेगा तुम्हें डेढ़ घंटा डेढ़ क्षण जैसा लगेगा आया गया हवा का एक झोंका तो मस्ती में नाच भी ना पाए और झोंका जा चुका तो आइंस्टीन लोगों को समझाता कि ऐसा समझो तुम अपनी प्रेसी के पास बैठे हो तो घड़ी भर क्षण भर में बीत जाती और तुम्हें एक तपते हुए तवे पे बिठा दिया गया है तो क्षण भर घंटों जैसा लंबा मालूम होता है तुम्हारे भीतर समय सापेक्ष रिलेटिव है तुम्हारी मनोदशा पर निर्भर है घर में मेहमान आया है बहुत दिन की प्रतीक्षा थी रात जागते बातचीत करते बीत जाती पता नहीं चलता तो घर में कोई मर रहा है कोई वृद्ध विदा हो रहा है चिकित्सक कहते हैं बचना नहीं है सुबह होते होते विदा हो जाएगा रात भर तुम जागे बैठे रहे हो रात बड़ी लंबी मालूम होती कटती ही नहीं ऐसा लगता है कि कटेगी भी कि नहीं कटेगी अब रात पूरी होगी सुबह होगी या नहीं होगी जब तक जीवन में वासना होती है, तब तक तो समय भागता मालूम पड़ता है समय कम मालूम पड़ता है महत्वाकांक्षी के लिए समय सदा कम है वो भाग रहा है वो गति बढ़ाता जाता है अपनी इसलिए दुनिया में जितनी महत्वाकांक्षा बढ़ती उतनी स्पीड बढ़ती क्योंकि समय को बढ़ाने का और तो कोई उपाय नहीं है स्पीड बढ़ा दो तो अगर न्यूयॉर्क पहुंचने में बंबई से चार दिन लगते थे तो दो दिन लगे एक दिन लगे घंटा भर लगे मिनट लगे सेकंड लगे उतना समय बच जाए धीर, धीरे धीरे आदमी की चेष्टा यह है कि गति इतनी तीव्र हो जाए कि समय व्यतीत ही ना हो ये सारी कोशिश इस बात की है कि बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरी करनी समय तो सीमित है वही सत्तर अस्सी साल जीना है उसी में सब कर लेना है बड़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं तो समय बड़े जल्दी भागता मालूम पड़ता है लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन के महत्वाकांक्षाएँ उजड़ गई जिसे दिखाई पड़ गया कि दूर के ढोल सुहावने पास आने पर व्यर्थ हो जाते इंद्रधनु दिखते हैं पास जाओ कुछ मिलता नहीं मुट्ठी बांधो हाथ में कुछ आता नहीं इनको घर बांध के नहीं लाया जा सकता है ये सिर्फ दिखाई पड़ते हैं सपने उसके लिए समय बहुत धीमी गति ले लेता है फरीद कहते हैं रातें लंबी हो गई अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कहीं जाने को कहीं पहुंचने को नहीं है कुछ पाने को नहीं अब रात बड़ी लंबी मालूम पड़ती है पसलियों में हुक उठ रही है और अब तक जो भागते रहे थे नशे में वासना के तो कभी ध्यान ही ना दिया था कि शरीर कितना थक गया है अब पता चल रहा है हड्डी हड्डी रो रही है रो रो दर्द और पीड़ा से भरा है पसलियों में हुक उठ रही है दर्द से करवटें बदलनी पड़ रही एक करवट पड़े रहना मुश्किल हो गया है धिक्कार है उनके जीने का जो बिरानी आस में जी रहे और फरीद कहता है हमारी ये जो दशा है ये जो हताशार की यह फिर भी तुमसे बेहतर क्योंकि तुम अभी भी उस आशा में जी रहे हो जो कभी पूरी ना होगी हमारी वो आशा टूट गई क्योंकि हमने जान लिया वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती माना कि रात अंधेरी लग रही और हड्डियों में दर्द है और बड़ी गहरी व्यथा है थकान है जन्मों जन्मों की लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं अभागे है वे जो अभी भी उसी दौड़ में चल रहे हैं सपनों के पीछे भागे जा रहे हैं एक दिन वे भी गिरेंगे रात तब उन्हें लंबी मालूम पड़ेगी हड्डियां रोएंगी रोआ रोआ पीड़ित होगा करबटे बदलेंगे और आशा जब टूटती है तो तुम ही टूट जाते हो क्योंकि तुम ही अब तक आशा को ही सारा सहारा मानकर जिए थे आशा की भूमि हट जाती पैर के नीचे कोई भूमि नहीं रह जाती इसलिए तो तुम एक आशा मिटे उसके पहले दूसरी आशा जगा लेते हो कुछ सहारा चाहिए जीने को डूबता तिनके को भी पकड़ लेता है नाव की कल्पना कर लेता है सपने देखने लगता है कि नाव में बैठा है बच जाएगा सब नावें कागज की कामना की नाव ही कागज की नाव है फरीद कहता है अभागे हैं वे लोग जो अभी भी आशा में दौड़े चले जा रहे हैं उनसे तो हमारी दशा बेहतर है कम से कम एक बात तो घट गई आशा टूट गई बाहर की दौड़ बंद हो गई दूसरी घटना के हम तैयार हो गए दूसरी घटना के द्वार पर हम खड़े हो गए पहले वैराग्य संसार से व्यर्थ से असार से थोड़ी देर को जो संक्रमण का काल होता है उसकी बात कर रहे हैं फरीद जब संसार से वैराग्य हो जाता है और परमात्मा से राग भी जगा नहीं होता रात तो चली गई सूरज जब भी उगा नहीं है वो जो भोर का क्षण है वो क्षण बड़ी मुश्किल का है जो था वो खो गया और जो मिलना है वो अभी मिला नहीं वो बीच का क्षण है संक्रमण की बेला है रातें लंबी हो गईं पसलियों में हूँ उठ रही दर से करबटे बदलनी पड़ रहीं फरीदा राती बड़िया दुख दुख उठनी पास दिघ तिन्हा जीविया जिन्हा विणानी आस मगर एक बात साफ है कि गलत तो गलत दिखाई पड़ गया अब ज्यादा देर नहीं है कि ठीक ठीक की तरह दिखाई पड़ जाए असत्य को जिसने असत्य की तरह जान लिया उसके हाथ में तो कुछ नहीं आता छूट ही जाता है कुछ क्योंकि जो असत्य था वो छूट गया, लेकिन उसके हाथ खाली हो गए सत्य के उतरने के लिए जगह हो गई असत्य को असत्य की तरह जान लेना सत्य को सत्य की तरह जान लेने का पहला कदम है अनिवार्य कदम झूठ को झूठ की तरह पहचान लेना सच को सच की भांति पहचानने की तैयारी है मगर एक संक्रमण का काल है और वही काल सर्वाधिक दुख का काल है हीरे जवारात नहीं थे हाथ में कंकड़ पत्थर थे लेकिन मान रखा था हीरे जवारात चित्त तो प्रसन्न था खुश थे झूठी थी खुशी किसी न किसी दिन टूटती फरीद ठीक कहते हैं अभागे हैं वे हालांकि वे प्रसन्न हैं खुश हैं कि उनके पास सीधे सवार हैं मैंने एक कहानी सुनी है दो फकीर एक जंगल से गुजरते हैं वो जो बूढ़ा है जो गुरु है वो एक झोली टांगे हुए वो बार बार अपनी झोली में हाथ डाल के कुछ देखता है थोड़ा हैरान है कि क्या मामला है न केवल वो झोली में हाथ डाल डाल के देखता बड़ी बड़ी तेजी से चल रहा है ऐसा उसने कभी चलते देखा नहीं नहीं आदमी वो वो वो कहता कहता भी इतनी जल्दी क्या है है तुझे पता नहीं। फिर कई बार पूछता है कि हम रास्ता भटक तो नहीं गए गांव दिखाई नहीं पड़ता सांझ होने के करीब आ रही है कोई खबर नहीं लगती गांव की कहीं हम रास्ता जंगल में भटकते तो नहीं गए वो युवक बड़ा परेशान है वो कहता है आपको मैंने कभी चिंतित नहीं देखा क्या जंगल और क्या गांव फकीर के लिए क्या फर्क पड़ता है लेकिन आज कुछ बात अलग है अंततः वे कुएं पर रुके सूरज ढल गया है पानी पीने के लिए सदा बूढ़ा अपने झोले को उतार कर रख देता था पानी पी लेता था हाथ में धो लेता था आज उसने झोला युवक को दिया कहा संभाल कर रख युवक ने कहा कि जरूर झोले में ही कोई उपद्रव है उसने झोले के भीतर हाथ डाला देखा एक सोने की ईंट है वो समझ गया कि आज बूढ़े की परेशानी क्या है उसने सोने की ईंट तो निकाल के डाल दी कुएं में और एक पत्थर उसी वजन का उठा के रख दिया अंदर जब बूढ़ा हाथ में धो के तैयार हो गया उसने जल्दी से झोला लिया टटोल के झोले के ऊपर से देखा ईंट है या नहीं है कंधे पे टांग ली दोनों चल पड़े फिर वो पूछने लगा कि रात उतरती आ रही गाँव का पता नहीं चलता दिए तक दिखाई नहीं पड़ते कहीं पास गांव है नहीं दो तीन मील चलने के बाद युवक हंसने लगा उस बूढ़े ने कहा तू हंस क्यों रहा है मामला क्या है उसने कहा आप तुम बिल्कुल फिक्र ना करो अब गांव पहुँचे कि ना पहुंचे कोई डरी नहीं उसने कहा क्या मतलब तेरा उसने फिर ईट टटोल के देखी ईट थी उसने कहा क्या मतलब है तेरा उसने कहा अब जिसको आप टटोल रहे हो उसमें कोई डर नहीं तब उसने घबरा के ईंट बाहर निकाल कर देखी वो पत्थर है लेकिन इस तीन चार मील वो इस पत्थर को ही सोने की ईट समझा रहा और परेशान रहा तब वो भी हंसने लगा उसने वो ईंट किनारे फेंक दी उसने कहा फिक्र छोड़ इसी वृक्ष के नीचे रात बेसराम करें अब कोई झंझटी ना रहे तुम जिस ईंट को लिए चल रहे हो झोले में वो फरीद को दिखाई पड़ती है कि तुम भागे हो पत्थर की ईट ढो रहे पर तुमने सोने की समझी तुम प्रसन्न हो तुम बड़े संलग्न हो उसको बचाने में फरीद पहचान गया कि ईंट पत्थर की उसने पत्थर की ईंट तो नीचे डाल दी सोने की ईंट अभी नहीं मिली इसलिए वो कहता है रातें लंबी हो गई हड्डी हड्डी से दर्द उठ रहा है जन्मों जन्मों की पीड़ा है चलने की झोले को टांगे टांगे कंधा भी थक गया है और आज सब व्यर्थ हो गया अचानक एक संक्रमण की बेला आ गई एक जीवन समाप्त हुआ दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ बीच की घड़ी है ये बीच की घड़ी का नाम वैराग्य है और जो वैराग्य द्वार से गुजरा वही परमात्मा के राग को उपलब्ध होता है उस राग का नाम प्रेम है वैराग्य से जो डर गया वो कभी परमात्मा के राग को उपलब्ध ना हो सकेगा संसार से छुटकारा उसकी तरफ आंखों का उठना है यहां से हाथ खाली होते तो वहां हाथ भरने शुरू हो जाते जो इधर संसार की तरफ विमुख होता है वो परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाता है परमात्मा का मंदिर बाजार में नहीं है और परमात्मा के मंदिर को तुम भूल के भी बाजार का हिस्सा मत बना लेना यह तो हो सकता है कि परमात्मा के मंदिर में ही सब बाजार हो लेकिन परमात्मा का मंदिर बाजार में नहीं हो सकता यह तो हो सकता है कि तुम्हारी दुकान भी मंदिर का हिस्सा हो जाए लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि उसका मंदिर तुम्हारी दुकान का हिस्सा हो जाए इस पहेली को तुम ठीक से समझ लेना यह तो हो सकता है कि दुकान पर बैठे बैठे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और पूजा का विभाव हो जाए ग्राहक में ही तुम्हें राम दिखाई पड़ने लगे दुकान ही तुम्हारी तपस्या हो जाए यह हो सकता है लेकिन मंदिर दुकान नहीं हो सकता लेकिन अब तक तुम्हारी चेष्टा यह रही कि मंदिर दुकान हो जाए तुमने परमात्मा को भी संसार का अंग बना लेना चाह इसलिए तुम वंचित हो इससे जागो संसार को भर आंख देख लो ठीक से देखते ही तुम पहचान जाओगे कि वहां कुछ भी नहीं है और जिस दिन तुम्हें दिख जाए संसार में कुछ नहीं उसी दिन तुम्हें पहली बार समझ आएगी कि परमात्मा में कुछ है लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं परमात्मा कहाँ है। मैं उनसे कहता हूं जब तक संसार है तब तक परमात्मा कहीं भी नहीं है तुम दोनों एक साथ ना देख पाओगे जब तक संसार दिखता है तुम्हारी आंखों में तब तक परमात्मा ना दिखेगा जब संसार तुम्हारी आंखों से हट जाएगा तब जो दिखाई पड़ता है वही परमात्मा है आंख पर एक धुंध है संसार के राग की लोभ की उस धुंध को काटना है एक जाली है उस जाली को काटना है और उसके भीतर प्रेम का आविर्भाव संभव है फरीद कहते हैं अभागे हैं वे जो व्यर्थ की आशा में जी रहे हैं मेरी आशा टूट गई मैं निराश हूं रात लंबी है अंधेरी है फिर भी डर नहीं क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह का आगमन है आज इतना है